गुरु वैष्णव श्री सागरजातम् साग्र रघुनाथां सह गण रघुनाथ सावधूतम् परिजन सवधूतम पर्जन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यं श्रीराधा श्री कृष्ण पादान सह गण ली विशाखाविताई आजानुमितुजौ कनकावदीर्तन पितर कमलायता युगधर्म पलौ बंदे जगत् कर्णवताजनशलाखया चक्षुर्मी तस्म श्रीगुर्वे नम दिव्य बृंदारण्यकद्रुमा श्रीमदरत्नारत्न सिंहासन सौ श्रीमद्द्रधा श्री गोविंद देव प्रेस्टाली स्यम स्मरा नारायण नमस्कृति नरम चोत्तम देवी सरस्वती व्या तम दीछाकृ्य सिंधु पत्ता पावेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः शुभंदावन नम गुशुवृंदाला पर मंगल श्रीचैतन चरताम श्री महाप्रभु काशी में किसी महाराष्ट्रीय ब्राह्मण के निमंत्रण पर सभी मायावादियों अद्वैतवादी केवल अद्वैतवादियों उनकी सभा में आप पहुंचे और वहां प्रकाशानंद जी के ही एक शिष्य ने श्रीमंद महाप्रभु का परिचय दिया और वो ये कह रहा है उसने ये परिचय देते हुए कहा कि श्रीमंत महाप्रभु ने वर्थवाद को निषेध करके परिणामवाद की स्थापना की है व्यवर्थवाद का तात्पर्य है कि वस्तु में अवस्तु की भ्रांति हो जाना यह है व्यवर्त। रस्सी है वस्तु और उसमें सर्प की भ्रांति हो जाना सीपी है वस्तु और उसमें चांदी की भ्रांति हो जाना तो वस्तु नहीं अवस्तवार अध्यारोपा वस्तु में अवस्तु का जहां आरोप हो वस्तु है ब्रह्म ब्रह्म में जगत का आरोप कर लिया जाए तो उसका नाम अध्यारोप है भ्रम के कारण कहीं अध्यारूप हुआ और इसके विषय में श्रीमंद महाप्रभु ने अनेक अनेक तर्क स्थापित किए और यह कहा कि ब्रह्म ही आश्रय होकर के विराजमान है और शास्त्र ये कहते हैं कि सर्वत्र यदि ब्रह्म है तो फिर यदि भ्रम हुआ तो भ्रम सदा दूसरी वस्तु का होता है यह दूसरी वस्तु कहां से आई और यदि ब्रह्म के अतिरिक्त भी कोई वस्तु मान ली जाएगी तो ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरी वस्तु मान लेने पर कहीं न कहीं शास्त्र कुपित हो जाएगा शास्त्र के वचनों में अंतर आ जाएगा यदि जगत ब्रह्म का अभिन्न निमित्तोपादान है तो अभिन्न निमित्तोपादान ब्रह्म होने पर सारे कारण की एकता से होती है और अद्वैत सिद्ध हो जाता है परंतु यदि आप विवर्त मानेंगे तो विवर्त अभिन्न निमित्तोपादान नहीं होता है परिणाम में तो अभिन्न निमित्तोपादान हो जाएगी माने मिट्टी घड़ा बनी इसमें तो निमित्त उपादान एक हो जाएंगे परंतु रस्सी सर्प बनी यहाँ रस्सी अलग वस्तु है सर्प अलग वस्तु है इसमें अभिन्न निमित्तोपादानता नहीं होगी और शास्त्र ब्रह्म को अभिन्न निमित्तोपादान रूप करते हैं जन्माद्यतः इत्यादि वचनों के द्वारा ब्रह्म ही सब रूपों में अपने आप को प्रकट कर रहा है ब्रह्म कारण है जगत उसका कार्य है और कार्य कारण में एक होती है ये सिद्ध नहीं होता है विवर्त विवृतवाद स्वीकार करने पर भ्रम या अध्यास स्वीकार करने पर यह बात सिद्ध नहीं होगी क्योंकि जो सीपी है वो अलग वस्तु है और चांदी अलग वस्तु है किसी सीपी में चांदी की भांति हुई तो वहां पर सीपी और चांदी दो अलग अलग वस्तु हैं जबकि मिट्टी और घड़ा यह एक वस्तु है सूत और कपड़ा यह एक वस्तु है इसलिए कार्य कारण की एकता सिद्ध नहीं होती है फिर यदि यह कहो कि ब्रह्म में अज्ञान नहीं हुआ जीव में अज्ञान हुआ बोल फिर जीव किसका नाम तुम कहते हो कि जीव का तात्पर्य है अभिमान चेतन्य से प्रकाशित अभिमान वही जीव है और ऐसे जीव को अभिमान हुआ तो चैतन्य से जो वस्तु प्रकाशित हुई वो चैतन्य से कहीं भिन्न है क्योंकि बिंब बाद में जो बिंब है वह कहीं अलग रहता है प्रतिबिंब अलग रहता है यदि सर्व व्यापक वस्तु है तो उसमें प्रतिबिंब नहीं पड़ सकता है प्रतिबिंब पड़ने के लिए कहीं ना कहीं भेद की जरूरत है दो वस्तुओं की जरूरत है कांच में या जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ेगा तो चंद्रमा और कांच में कहीं दूरी होनी चाहिए जबकि ब्रह्म शास्त्र कहते हैं कि सर्वत्र व्याप्त होकर के विराजमान है इसलिए प्रतिबंध नहीं हो सकता है रिफ्रेक्शन के लिए आवश्यक है कि दो वस्तुओं में कहीं ना कहीं दूरी हो इसलिए भी सिद्ध नहीं होता है और जिसको अध्यास हुआ वह आधार कहीं ना कहीं भिन्न है जबकि शास्त्र वचन कुपित हो जाएंगे इसलिए जीव और ईश्वर की कहीं ना कहीं एकता माननी पड़ेगी जीव और ईश्वर की एकता जिसको आप सिद्धांत करते स्थापित करते हैं वो एकता सिद्ध नहीं होगी अभिमान आया कहा से ये हुआ अब तीसरी बात अध्यस्त जो वस्तु है वो भी शुद्ध नहीं हो सकती है रस्सी में सर्प की भ्रांति जो हुई वो भ्रांति तब होगी जब कि दो वस्तुओं में एकता हो एक सा, एक सा कहीं ना कहीं अः सादिश्य हो तो अध्यस्त वस्तु कहीं ना कहीं विद्यमान है अध्यास होने के लिए आवश्यक है कि पहले उस वस्तु का अनुभव कर लिया गया हो और उसकी स्मृति होने पर फिर अध्यास होता है जब तक स्मृति नहीं है तब तक अध्यास नहीं है और स्मृति के लिए यह आवश्यक है मेमोरी के लिए यह आवश्यक है कि पहले किसी वस्तु को पहले देख लिया गया हो उसका अनुभव कर लिया गया हो और फिर उसका मानसिक साक्षात्कार हो पूर्व अनुभूत का मानसिक साक्षात्कार स्मृति कहलाता है और स्मृति के आधार पर ही एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम होता है तो क्या जगत पहले था जब ब्रह्म के अलावा कोई दूसरी चीज शास्त्र बताता ही नहीं है तो फिर जगत आया कहां से ऐसी स्थिति में आपका अध्यासवाद सिद्ध नहीं होता है और चौथी चीज बताई कि भ्रम भ्रम भी सिद्ध नहीं होता है भ्रम होने के लिए तीन चीज की आवश्यकता है जो जिसको भ्रम हुआ है वो चेतन होना चाहिए अचेतन को भ्रम नहीं हो सकता है यदि तुम अहंकार को मानते हो तो अहंकार अचेतन है अकेले अहंकार को भ्रम नहीं हो सकता है भ्रम जाकर के कहीं भ्रम को ही होगा आत्मा भ्रमित हुई ये कहना पड़ेगा और ऐसा कहना शास्त्र के बिल्कुल विरुद्ध हो जाएगा क्योंकि ब्रह्म को ज्ञानुरूप कहा गया कहीं भी शास्त्र में ब्रह्म को अज्ञान रूप नहीं कहा गया फिर भ्रम के लिए आवश्यक है कि पूर्व ज्ञान हो ब्रह्म यदि पहले से था पूर्व ज्ञान है उसका तो द्वैत सिद्ध होगा द्वैत सिद्ध नहीं होगा जबकि शास्त्र अद्वैत की ही सिद्धि करती हैं। और तीसरी बात यह कि जब भी अध्यास होता है भ्रम होता है तो दो वस्तुओं में समानता होती है तो भ्रम होता है रस्सी और सर्प इनमें कहीं आकार की समानता है सीपी और चांदी इनमें कहीं चमक गुण की समानता है इसके कारण भ्रम हुआ किसी भी वस्तु में किसी वस्तु का भ्रम नहीं हो सकता है और एक चौथी चीज और वो और कि सबको भ्रम एक सा नहीं हो सकता है यदि सबको एक सा भ्रम हो रहा है तो वह भ्रम नहीं कहला सकता है सीपी में यदि किसी को चादी का भ्रम हुआ शुक्ति में रजत का भ्रम हुआ तो शुक्ति में रजत का भ्रम होने पर किसी को चादी का भ्रम हो सकता है किसी को कपड़े का भी तो भ्रम हो सकता है कपड़ा भी तो सफेद है उसका भी भ्रम हो सकता है किसी को कोयले की चमक का भ्रम हो सकता है किसी को जल या दर्पण का भ्रम हो सकता है परंतु तो ऐसा नहीं होता है सबको एक सा भ्रम कैसे होता है और से सृष्टि जब से हुई तब से भ्रम बना हुआ चला आ रहा है और प्रत्येक व्यक्ति को एक सा भ्रम हो यह संभव नहीं है क्योंकि भ्रम होता है एक व्यक्ति को एक भ्रम होता है दूसरे व्यक्ति को दूसरा भ्रम भी हो सकता है ऐसी स्थिति में अध्यास बाद, बाद वह कहीं संभव नहीं है और श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन महापुरुष ने जो इस समय मंच के ऊपर विराजमान हैं, इन महापुरुष ने श्री शंकराचार्य के विवृत्तवाद का निषेध करके इन्होंने परिणामवाद को स्थापित किया अर्थात ईश्वर अपनी शक्तियों के द्वारा जीव और जगत को अनेक रूपों में प्रकट करता है यह इन्होंने स्थापित किया शक्ति के द्वारा क्यों परिणाम हुआ है इसलिए जगत के दोष जीव के अल्पता आदि दोष वह ब्रह्म में नहीं लगते हैं जैसे सेठ जी तो बैठे हुए हैं अपने एसी रूम में और नौकर घर में सफाई कर रहा है झाड़ू दे रहा है पोंछा दे रहा है सफाई कर रहा है पुताई कर रहा है तो जो छीटा पड़ेगा धूल पड़ेगी वो नौकर के ऊपर पड़ेगी मालिक के ऊपर नहीं पड़ेगी तो शक्ति के गुण शक्ति में ही रह जाएंगे और शक्ति के दोष वे शक्तिमान में भी नहीं आएंगे शक्ति के कार्य को तो शक्तिमान का कार्य माना जाएगा पर तो शक्ति के दोषों को शक्तिमान का दोष नहीं माना जाएगा यदि नौकर उल्टी सीधी पोताई कर रहा है तो नौकर का ज्ञान कहलाएगा मालिक का नहीं कहलाएगा भाई कूची से मिलाकर के लाइन से लाइन मिलाकर के यदि वो नहीं कर रहा है और कहीं पुताई करने में वाइटवाश करने में धब्बे आ रहे हैं दीवाल में बढ़िया शाइनिंग नहीं आ रही है तो ये नौकर का दोष होगा मालिक का दोष नहीं होगा तो शक्ति के दोष शक्ति में रहेंगे शक्ति के दोष शक्तिमान में नहीं रहेंगे इस प्रकार श्री कृष्ण चैतन्य देव ने परिणामवाद को स्थापित किया परिणामवाद में भी शक्ति परिणाम को स्थापित किया और शक्ति परिणाम मानने पर शक्ति के दोष शक्ति में ही रह जाएंगे ये निरूपण किया श्री महाप्रभु का परिचय देते हुए वो व्यक्ति कह रहा है के पैतालीसवीं कार्य का पैतालीसवीं प्यार है पच्चीसवी परिच्छेद की पैतालीसवीं प्यार चुंब के छये क्षय मत व्यास कैल आवर्तन सही सब सूत्र लैया वेदांत वर्णन श्री वेद व्यास जी ने छो मत थे उन छह मतों को कहीं ग्रहण किया उनमें कहीं दोष देखे और उन दोषों को देख करके फिर इन्होंने श्री वेद जी ने वेदांत जो मत है उस वेदांत मत का निरूपण किया जो पहला मत है वो पहला मत है मीमांसा मीमांसा के अनुसार मोक्ष का तात्पर्य है कि मनसा मनसाह विषयोच्छेद मन का विषयों से अलग हो जाना मीमांसा का मत है और जो कार्य है उनका कर्म और कर्म के प्राग अभाव का समकालीन विनाश इसका नाम मोक्ष है तो मीमांसा कर्म में कर्मकांड में मोक्ष को मानव तो गया परंतु कर्मकांड का मोक्ष है मनसाह वैश्विक गुणोचेद वहां पर मन आत्मा के स्थान पर है और वो विषयों के गुणों से अलग हो जाए मीमांसा का मोक्ष है उसमें मीमांसा कहते हैं कि कर्म और कर्म के प्राग अभाव का समकालीन विनाश कर्म कर्म प्राग अभाव से समकालीन विच्छेद कर्म भी समाप्त हो जाए और कर्म का प्राग अभाव भी समाप्त हो जाए अभी इसको जरा सा समझना चाहिए हमने आज कोई पुण्य किया दान किया यज्ञ किया तो यज्ञ हमेशा तो चलेगा नहीं भाई पांच दिन चलेगा दस दिन चलेगा एक हफ्ते चलेगा साल भर चलेगा पांच साल चलेगा एक दो दिन तो यज्ञ समाप्त होगा तो यज्ञ समाप्त हुआ तो यज्ञ के साथ में यज्ञ का फल भी समाप्त हो जाना चाहिए क्योंकि जब तक ई है तब तक रहेगी यानी ईंधन समाप्त हो गया तो अग्नि भी समाप्त हो जानी चाहिए परंतु तो मीमांसा दर्शन यह कहता है कि कर्म तो एक दिन समाप्त हो जाएगा एक न एक दिन समाप्त होगा हजार वर्ष का यज्ञ हो भले एक ने एक दिन तो समाप्त होगा ही तो कर्म समाप्त होगा परंतु तो कर्म का फल समाप्त नहीं होगा हो कर्म का फल प्राग अभाव के रूप में रहेगा ाग अभाव का मतलब है कि फल अभी नहीं दे रहा है बाद में वो फल प्रदान करेगा तो कर्म की भी समाप्ति और कर्म के प्राग अभाव की भी समाप्ति उसका नाम मीमांसा का मोक्ष है मीमांसा में चार प्रकार के अभाव माने गए एक अभाव माना गया प्राग अभाव दूसरा माना गया ध्वंसाभाव तीसरा माना गया अत्यंत अभाव और चौथा माना गया अन्योन्या अभाव इनके विषय भी थोड़ा सा जान लें कि प्राग अभाव का तात्पर्य है कि वस्तु अभी है तो सही परंतु तो अभी फल नहीं दे रही है फल का पहले अभाव है जैसे कोई छोटा सा बालक है परंतु तो बाद में वो बहुत बड़ा विद्वान या पहलवान बनेगा यह बात पहले पता नहीं है कोई छोटी सी बाल का है परंतु उसमें दादी बनने के मां बनने के सारे गुण विद्यमान हैं परंतु अभी पता नहीं है उसको हम कहेंगे प्राग अभाव बीज है परंतु उस बीज में वृक्ष बनने के सारे गुण विद्यमान हैं ये अभी पता नहीं है इसको हम कहेंगे प्राग अभाव कि नीम का बीज है निगौरी है तो उसमें नीम का पेड़ पैदा हो जाएगा उसके गुण विद्यमान हैं। और आम की कोई गुठली है उसमें आम को पैदा करने के गुण पूरे के पूरे विद्यमान है परंतु तो अभी आम का पेड़ प्रकट नहीं है उसको हम कहेंगे प्राग अभाव तो कर्म कर्म के प्राग अभाव इनका अभाव होना प्रसंगानुसार वर्णन कर रहे हैं ध्वंसा भाव ध्वंसा भाव किसको कहेंगे बोले कागज का टू क्या अग्नि में डाला जल गया उसको कहेंगे ध्वंस अभाव उस कागज का अभाव हो गया वो कहेंगे ध्वंसा भाव तीसरा है अभाव अन्योन्या अभाव कहते हैं जैसे गाय का के गुण घोड़े में नहीं है घोड़े के गुण गाय में नहीं है अन्योन्या अभाव एक दूसरे में भी अभाव की प्राप्ति है चौथा है अत्यंत अभाव किसी चीज में कोई गुण है ही नहीं जैसे कोई ये कहे कि आकाश में गंध है गलत आकाश गंधवान है ही नहीं आकाश में यदि कहीं गंध आ रही है तो जरूर पृथ्वी के कण होंगे गंध पृथ्वी का गुण है इसलिए गंधा आ रही है। तो इसको हम कहेंगे अत्यंत अभाव जो गुण है ही नहीं उसको कहना तो इन चार गुणों प्राग अभाव जो है वो प्राग कहीं नाश हो जाएगा कर्म का भी त्याग और कर्म के प्राग अभाव का भी त्याग ऐसी स्थिति बन जाए तो कर्म का अभाव तो हो जाता है परंतु कर्म का प्राग अभाव बना रहता है प्राग भाव बना रहता है अभाव नहीं प्राग भाव बना रहता है प्राग भाव बना रहेगा तो आगे फिर से कर्म करना पड़ेगा और कर्म के फल हमको मिलते रहेंगे परंतु तो जहां कर्म भी समाप्त हो जाए और कर्म का प्राग अभाव भी समाप्त हो जाए उस स्थिति का नाम मोक्ष है माने कर्म अपने फलों को देना बंद कर दे कैसे बंद करेंगे साहब कर्म है तो एक्शन है तो रिएक्शन होगा ही होगा तो उसमें भी मान सके कहते हैं कि मन है मन ही कर्म के फल को भोगेगा मन में ही संस्कार रहेंगे इस जन्म के बाद में दूसरा जन्म जो मिलेगा तो मन स्थायी होकर के रहेगा और एक मन पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं वे संस्कार अगले जन्म में व्यक्ति में चले जाएंगे अपूर्व के रूप में मन गुणों को अपने भीतर संचित करके रखता है मन का ही विषयों से अलग हो जाना इसका नाम है मीमांसा का मोक्ष मीमांसा के ऐसे मोक्ष को नहीं चाहते हैं तो एक मत हुआ मीमांसा का मत अब दूसरा मत हुआ सांख्य का जहां पर दुख घात जिज्ञासा तबल घात के हेतु तो दुखद का अवघात हो जाए दुख दूर हो जाए इसके लिए व्यक्ति प्रयास करे इसके प्रयास करने का उपाय क्या है बोले सांख्य दर्शन यह कहता है कि तीन वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कर लो व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ तदवघात के हेतु तो दृष्टे साप चेत व्यक्ता व्यक्त विज्ञानात। विज्ञान व्यक्त माने दृष्टि जगत अव्यक्त माने सत्वर स्तम ये सूक्ष्म प्रकृति और माने जीवात्मा जीवात्मा अलग वस्तु है प्रकृति अलग वस्तु है और प्रकृति का पुरुष से अलग हो जाना उसका नाम ही मोक्ष है तो मीमांसा का मोक्ष था मन का वैश्विक गुणों से विषयों से अलग होना ये मीमांसा का मोक्ष सांख्य का मोक्ष क्या है बोले प्रकृति का पुरुष से अलग हो जाना निवर्तते रंग काम में की का में कर रहे हैं कि जैसे एक नर्तकी रंगमंच पर अपने पूरे नृत्य को दिखाने के बाद में अपनी कला को दिखाने के बाद में रंग से हट जाती है वह कर के पीछे में चली जाएगी फिर सामने नहीं आएगी ऐसे ही प्रकृति पुरुष को अपने स्वरूप को दिखा करके प्रकृति पुरुष से अलग हट जाए इसी का नाम साक्ष का कैवल्य है सांक्ष में कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी पांच बहुत देर लग जाएगी प्रकृति के पास में बहुत लंबा उसके पास में स्किल है और वो जब तक तब तक तो जीव पिटाई होते होते ढेर हो जाएगा प्रकृति अपने आप हटे ये दूसरा सिद्धांत है सांख्य का सिद्धांत यही है प्रकृति का पुरुष से अलग हो जाना अब तीसरा है न्याय दर्शन न्याय दर्शन का बोक्ष हर एक के बोक्ष के विषय में बता रहे हैं का मोक्ष था मन का वैश्य गुणों से अलग हो जाना फिर जो सांख्य था सांख्य का मोक्ष है प्रकृति का पुरुष से अलग हो जाना अपने कला को दिखा करके प्रकृति का पुरुष से अलग हो जाना अब न्याय दर्शन न्याय दर्शन का मोक्ष है कि 21 जो दुख हैं उनसे आत्मा का अलग हो जाना वे इक्कीस दुख मानते हैं न्याय दर्शन इक्कीस दुख मानता है छह कर्म इंद्रिया पांच तो होती है छह कहां से आ आगे बोले एक मन जुड़ा गया मन को जोड़ लेंगे छह कर्म इंद्रिया छह ज्ञान इंद्रिया बोले यहां पर भी मन जुड़ जाएगा फिर पांच विषय और एक चित ऐसे छह और जुड़ जाएंगे छह जो हैं वे विषय तो छह तीन अठारह छह छह छह अठारह हो गए और उसमें बुद्धि और अहंकार और एक माना देह स्थूल देह पंच महाभूत का बना हुआ ऐसे अठारह तीन इक्कीस ये 21 दुख हैं न्याय दर्शन के अनुसार इन 21 दुखों को से आत्मा का अलग हो जाना आत्मा का वहां जो गुण है वह केवल सत्य है आत्मा में न ज्ञान है ना आनंद है तो मोक्ष की स्थिति में सत्सत्ता मात्र होकर के आत्मा रह जाएगा और जहां केवल सत्ता मात्र रह जाए आनंद मोक्ष में प्राप्त न हो ऐसे मोक्ष को लेकर के क्या करोगे इसे मीमांसा कहता है खबरदार भूल करके भी मोक्ष मत चाहना कर्म करो धराधार संकल्प लो अमुक फल प्राप्त कर्म हम करशे ये यज्ञ करू यज्ञ ये यज्ञ स्वर्ग में पहुंचो स्वर्ग के पुण्यों को भोगो फिर वहां से पृथ्वी पर आ जाओगे पृथ्वी पर आकर के फिर से कर्म करो एक कर्म समाप्त तो हो उसके पहले दूसरा पुण्य फल देने के लिए तुम्हारे बैकिंग करने के लिए सपोर्ट करने के लिए तैयार रहे इसलिए मोक्ष कभी भी एक कर्म कांडी का लक्ष्य नहीं है वो तो ये कहता है कि कर्म करो फल करो जिस मोक्ष में आगे पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम इनको प्राप्त करने की संभावना न हो ऐसे मोक्ष की ओर देखना भी मत इसलिए यज्ञ करो यज्ञ करो कर्म करो और कर्म करके भोग को प्राप्त करो हाय हाय तो पढ़ी रहो यहीं संसार में परंतु मी का जो ये जो न्याय दर्शन है उस न्याय दर्शन का यही है कि मन जो है उसका वैश्विक गुणों से उच्छेद हो जाना इक्कीस दुखों की निवृत्ति उसका नाम न्याय का सोलह तत्व हैं न्याय के और उन सोलह तत्वों में जो आत्मा नाम करके प्रमेय है उस आत्मा नामक एक प्रमेय का 21 दुखों से दूर हो जाना इसी का नाम उनके यहां का मोक्ष है परंतु तो उस मोक्ष की स्थिति में जलता है और इसी की हंसी करते हुए कहा कि जिस गौतम ने मोक्ष में भी सुख नहीं माना वह गौतम गौतम ही है गौतम माने बैल मूर्ख ऐसा वेदांती होने का कि यदि मोक्ष में सुख नहीं है और केवल जड़ता की स्थिति हो जाएगी तो ऐसे न्याय दर्शन को भी हम स्वीकार नहीं करते हैं अब एक चौथा दर्शन आया वो है वैशेषिक दर्शन वैशेषिक दर्शन उससे कहेंगे कि सारी वस्तुएं अणुओं से बनी हैं, परंतु एक अणु का दूसरे अणु से जो अंतर है उसका नाम ही है विशेष प्रत्येक वस्तु के अलग अलग अणु हैं जल के अणु अलग हैं, एटम अलग है कहीं पृथ्वी का एटम अलग है लोहे का एटम अलग है हर चीज के एटम अलग हैं। तो एक एटम दूसरे एटम से जिस गुण के कारण अलग होता है उसका नाम ही है विशेष अणु कहते हैं जहां किसी वस्तु का खंडन नहीं किया जा सके फूल है इसकी एक एक पत्ती को हटाया एक पत्ती को हटाया उस पत्ती को भी तोड़ते तोड़ते चले जा रहे हैं तो अंत में बचेगा एटम अणु सुई की एक में नौ यानी कितने लाखों एटम होंगे एक एटम दूसरे एटम से एक अणु दूसरे अणु से भिन्न है अणु का अणु से भिन्न होना जो भिन्न है भेद है उस भेद का नाम ही है विशेष ये पीला फूल है इसलिए इसके, इसके एटम में कहीं ना कोई कोई गुण होंगे विशेष एक ऐसा होगा जिसमें पीलापन होगा सफेद फूल है तो उसके ऐटम में कहीं सफेद रंग के गुण होंगे तो जो एक ऐटम दूसरे ऐटम से एक अं दूसरे अं से जो भेद उत्पन्न करेगा उसका नाम ये है विशेष उस विशेष को ग्रहण करते हुए प्रकृति का पुरुष से अलग हो जाना जीव जीव में भेद है जीव में ईश्वर का भेद है जीव से जगत का भेद है तो जो भेद है उस भेद का नाम ही है विशेष और उस विशेष के कारण ही किसी भी वस्तु के आकार में दूसरी वस्तु के आकार से कही न कहीं ना कहीं अंतर होता है हजारों करोड़ों अरबों आदमियों में भी किसी की शकल दूसरे की शकल से प्रायः नहीं मिलती है संपूर्ण रूप में कोई नहीं मिलता है क्योंकि एटम में कहीं ना कहीं अंतर प्राप्त है तो विशेष जो है वैशेषिक जो दर्शन है वो ये कहता है कि प्रत्येक वस्तु में प्रत्येक व्यक्ति में प्रत्येक वस्तु में विशेष का अंतर है और विशेष का अंतर तब दूर होगा जबकि उसके कारण बंधन की प्राप्ति हो रही है विशेष के कारण बंधन की प्राप्ति हो रही है जब कहीं प्रकृति से पुरुष अलग हो जाएगा विशेष से जब जीवात्मा अपने आप को अलग अनुभव करने लगेगी उसी का नाम वैशेषिक मुक्ति है सांख्य की मुक्ति ही है सांख्य के विषय में पहले बताया हुआ है तो मीमांसा फिर सांख्य फिर न्याय फिर वैशेषिक फिर वैशेषिक के बाद में फिर एक दर्शन है उस दर्शन का नाम है योग योग का मतलब है चित्तवृत्ति अनुरोध मन को कहीं अलग करो और आत्मस्वरूप को पहचानो ये योग की मुक्ति है तो योग की मुक्ति है कि आत्मस्वरूप को अभिप्लव विवेक क्षाति ही ये योग का लक्षण है जहां प्रकृति से आत्मा का व्याकुलता न हो मैं संसार से अलग हूं मैं प्रकृति से अलग हूं और मैं सचित आनंद हूं ये अनुभव करना इस ये प्रसंग चल रहा है योग का या योग का लक्षण है अभिप्लव विवेक ख्याति ही ये योग की योग की मुक्ति है योग की मुक्ति का तात्पर्य है कि जीव को अपने स्वरूप का बोध हो जाए और वह विप्लव की प्राप्ति न हो यह पांचवा दर्शन हो गया तो मीमांसा मीमांसा के बाद में न्याय न्याय के बाद में सांख्य सांख्य के बाद में वैशेक वैशेषिक के बाद में योग इसी योग के अंतर्गत कहीं आगे फिर वेदांत दर्शन जो है वो वेदांत दर्शन छठे दर्शन है वेदांत वेदांत दर्शन में ये कह रहे हैं वेदांत उसे कहेंगे जहां पर अभिन्न निमित्तो उपादानता हो जीव का पर परतत्व जिसका वह अंश है उस अंश के साथ में उसकी स्थिति मुक्ति रूपम स्वरूप व्यवस्थिति ही ये वेदांत का मोक्ष है कि अन्यथा रूप जो हमको प्राप्त हो रहा था मैं देव हूं या जो अध्यास की प्राप्ति हो रही थी इस अध्यास को त्याग करके अध्यास का तात्पर्य है जगत झूठा नहीं है आकाश भी सत्य है और कुसुम भी सत्य है आकाश कुसुम का संबंध या असत्य है तो वैष्णवों का जो दर्शन है वो वैष्णवों का दर्शन है कि जगत सत्य है और जीव भी सत्य है परंतु जीव और जगत दो अलग अलग वस्तु हैं। जहां दो अलग अलग वस्तुओं को संबंध जोड़ लिया गया उसका नाम यहां पर अध्यास है जगत को जूट नहीं कह रहे हैं जीव का जगत के साथ में संबंध उसका नाम अज्ञान है गोबंधन है तो अन्यथा रूप का त्याग करके स्वरूप में जीव की अवस्थिति भागवत में मुक्ति की परमाशा दी गई कि मुक्ति हित्व अन्यथा स्वरूपेण स्वरूप व्यवस्थिति अन्यथा रूप को त्याग करके स्वरूप में व्यवस्थिति हो जाए श्री वेद व्यास जी ने इन सभी दर्शनों को लिया अब ये जो वेदांत दर्शन था ये वेदांत दर्शन भी फिर पांच प्रकार का हुआ जो वेदांत दर्शन है वो वेदांत दर्शन भी पांच प्रकार का हुआ एक वेदांत था श्री शंकराचार्य भगवत पाद ने सातवीं शताब्दी सारे सातवीं शताब्दी में प्रकट होकर के शंकर भगवान ने ही केवला दैत की स्थापना की तो एक हुआ वेदांत दर्शन शंकर मत का केवलाद्वैत जिसको मायावाद कहा गया और माया के कारण ही ब्रह्म रूप में जगत दिख रहा है दूसरा कहीं ग्यारहवीं शताब्दी में श्री रामानुज भगवान ने प्रकट होकर के विशिष्टाद्वैत का स्थापन किया और विशिष्टाद्वैत में ये बताया कि जीव और जगत ये भगवान के कई विशेषण है और भगवान इनके विशेषणों से युक्त होकर के विराजमान हैं। शेष हैं जीव और जगत और शेषी है भगवान विशिष्ट है भगवान और विशेषण है जीव जगत जीव जगत के विशेषण से युक्त होकर के भगवान विराजमान हैं। ये विशिष्टाद्वैत हुआ इसके बाद में तेरहवीं शताब्दी में श्री निम्बार्ग भगवान प्रकट हुए और भगवान ने प्रकट होकर के द्वैताद्वैत दोगत दर्शन का स्थापन किया द्वैत दर्शन को स्थापित किया द्वैत दर्शन का तात्पर्य है नहीं द्वैताद्वैत दोगत दर्शन को स्थापित किया कि शक्ति शक्तिमान से अलग भी है अलग नहीं भी है जैसे कस्तूरी की गंध कस्तूरी से अलग भी दिखती है अलग भी नहीं है जैसे अग्नि का ताप अग्नि से अलग भी दिखता है अलग नहीं भी है ऐसे ही शक्ति शक्तिमान के भीतर भी है परंतु शक्तिमान से अलग भी दिख रही है इसका नाम है द्वैत बोलवा यह कैसे हो सकता है दिन भी है और रात भी ये दोनों कैसे कहोगे ये तो गर्व मामला है इस सिद्धांत को तो हम नहीं मानेंगे या तो द्वैत हो यादव द्वित है जहां है वहां अद्वित नहीं होगा जहां अद्वैत है वहां द्वैत होगा उसमें श्री नमार्ग भगवान ने इस सिद्धांत को कहीं स्थापित किया वैष्णवों ने भी इस सिद्धांत को कहीं स्वीकार किया बोले नहीं नहीं जहां निषेध किया जाता है निषेध सर्वदा सावधि होता है निषेध कभी भी निर्वधि नहीं होता है अवधि से परे नहीं होता है कहीं कोई संगीत गा रहा है बीड़ा बजा रहा है और कोई व्यक्ति अनजाना वहां पर आए क्या बोल रहे हैं कि समझ में तो आ नहीं रहा का आ आ, आ, रहे हैं समझ में तो आता नहीं है तो जो संगीत को जानने वाला व्यक्ति है वो उसको कहेगा तुम कुछ नहीं जानते हो तुम मूर्ख हो परंतु मूर्ख कहने का तात्पर्य नहीं है कि उसकी बुद्धि का निषेध किया जा रहा है बुद्धि की एक सीमा मात्र का निषेध किया जा रहा है उसकी विज्ञता का निषेध नहीं है उस विषय में उसकी विज्ञता का निषेध है इसलिए जहां पर द्वैता द्वैत देट कहा जा रहा है वह अद्वैत का निषेध नहीं है वहां पर केवल अद्वैत के एक अंश का निषेध है कि द्वैत भी उसमें विद्यमान है इसलिए दो विरोधी बात नहीं है जहां पर यह कहा जा रहा है तुम मूर्ख हो इसका मतलब बुद्धि का अभाव है ऐसा नहीं है तुम में ज्ञान नहीं है ज्ञान का अभाव है ऐसा नहीं कहा जा रहा है इस विषय में तुम्हारा ज्ञान नहीं है इस विषय में वह वस्तु अद्वैत से भिन्न होकर के द्वैत रूप में भी दिख रही है केवल इतना मात्र कहा जा रहा है तो शक्ति शक्तिमान से द्वैत होकर के भी प्रकट हो रही है और शक्ति शक्तिमान से अलग भी नहीं है ये नंबार भगवान ने द्वैता द्वैत का स्थापन किया इसके बाद में साढ़े तेरहवीं शताब्दी में लगभग उसके आगे पीछे ही श्री मध्वाचार्य भगवान प्रकट हुए मध्य भगवान और उन्होंने द्वैत स्थापित कर दिया केवल दो उंगली तो उठाई और दो उंगली उठाकर के श्री मध्वाचार्य कहते हैं कि नहीं द्वैत ही है परंतु एक द्वैत है छोटा वाला जो है वो तो है शासित और बड़ा वाला जो है वो है शासक ईश्वर पांच प्रकार के उन्होंने वस्तुएं बताई ईश्वर जीव काल कर्म और माया ये पांच तत्व उन्होंने रूपण किए और पांचों तत्वों में उन्होंने एक दूसरे का द्वैत दिखाया जीव का जीव से द्वैत है जीव का जगत से द्वैत है जीव का ईश्वर से द्वैत है जगत में भी जगत का जगत से द्वैत है जीव का कर्म से भी द्वैत है इस प्रकार पांच प्रकार के द्वैत उन्होंने जीव ईश्वर काल कर्म और माया स्वभाव कहे माया कहे एक बात ये पांच जो तत्व हैं, वो पांच तत्वों का निरूपण किया श्रीमद् भगवद गीता में भी इनी पांच तत्वों का निरूपण किया गया है श्रीमद गीता का जो विषय हैं, वे भी यही पांच तत्व हैं। ईश्वर का विवेचन जीव का विशेष विवेचन बे, बे, माया का विवेचन काल का विशेष विवेचन और कर्म का विवेचन ये पांच तत्व जो है उनका श्रीमद गीता में निरूपण किया गया इसके बाद में श्री तेरे के अंत में ही श्री विष्णु स्वामी जी प्रकट हुए और उन स्वामी जी ने एक सिद्धांत स्थापित किया उसका नाम है शुद्धाद्वैत शुद्धाद्वैत में उन्होंने कहा कि ब्रह्म यह एकमात्र सत्व है ब्रह्मवाद है ब्रह्म के अतिरिक्त तो और कोई दूसरी वस्तु तो नहीं है परंतु ब्रह्म ने जब अपने आनंद गुण को संकुचित किया तो ब्रम जीव बन गया ब्रह्म ने जब अपने आनंद और चित ज्ञान दो गुणों को संकुचित किया तो ब्रम जगत बन गया इस प्रकार जो एक पदार्थ था तीनों गुणों को जहां प्रकट कर रहा है उसका नाम है ईश्वर जहां दो गुणों को विशेष रूप से प्रकट कर रहा है एक गुण को छुपा लिया आनंद गुण को छुपा लिया वहां हो गया वो जीव जहां आनंद और ज्ञान दो गुणों को उसने छपा लिया तब वह हो गया जगत जड़ के रूप में प्रकट हो रहा है इसलिए ब्रह्म तद्दम सर्वम श्रीमद बल्लभ ने यह निरूपण किया बल्भाचार विष्णु स्वामी के गद्दी के ऊपर आकर के विराजमान हुए उन्होंने कहा ब्रह्मयु तद्दम सर्वम ब्रह्म ही सब कुछ विराजमान है कृष्ण ही एकमात्र हमारी गति हो करके विराजमान है अन्य कोई दूसरी गति नहीं है पाखंड लोगों के कृष्ण एवं गतिमा श्रीमदाचार्य ने इसी सिद्धांत को कहीं स्थापित किया और ब्रह्म अपने सिद्धांत को ब्रम्हवाद करके निरूपण किया तो ये चार सिद्धांत उत्पन्न हुए अब इन सिद्धांतों में भी यदि कहीं कोई पक्ष बहुत अधिक स्पष्ट नहीं हुआ है कुछ कमी रह गई है तो अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु आप सोलहवीं शताब्दी के मध्य में उत्पन्न हुए 1542 विक्रम संवत में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और 89. 48 वर्ष तक बयालीस से नवासी अस्सी तक 48 वर्ष तक श्री चैतन्य महाप्रभु पृथ्वी मंडल पर प्रकट लीला में विराजमान हुए ये जो लीला चल रही है ये लीला चल रही है चौबीस वर्ष के श्रीमन महाप्रभु ने सन्यास लिया और छह वर्ष घूमने के बाद में फिर वृंदावन से लौट करके गए तो चौबीस और छह तीस तीस वर्ष की ये लीला में तीसरे वर्ष की लीला में श्रीमन महाप्रभु आप पहुंचे सन पंद्रह सौ सन सन संबत् विक्रम संबत पंद्रह में श्रीमन महाप्रभु आप काशी पहुंचे और उस काशी में पहुंच के श्रीमन महाप्रभु ने श्री प्रकाशानंद उनके ऊपर भी अनुग्रह किया वृंदावन की यात्रा के बाद में लौटते समय श्री रूप सनातन इनके ऊपर अनुग्रह और रूप सनातन पर अनुग्रह करके प्रकाशानंद जी उनके ऊपर भी श्रीमंद महाप्रभु ने अपूर्व कृपा की तो 45 कार्य का में यही कह रहे हैं ये तो केवल भूमिका भूमिका हो गई बोला वृदावन बिहारी लाल की जय के छह छह मत व्यास आवर्तन श्री व्यास जी ने इन छय जो आस्तिक दर्शन थे इन छो आस्तिक दर्शनों का आवर्तन अच्छी तरह से किया शंकराचार्य सहित और वैष्णव जो हैं उनके सहित जो छह मत थे उन छह मतों का जो छह आस्तिक दर्शन हैं आस्तिक उसे कहेंगे जो वेद को प्रमाण माने ईश्वर को प्रमाण माने वो आस्तिक नहीं है दर्शन की परिभाषा में जो वेद को प्रमाण माने उसको आस्तिक कहेंगे छह दर्शनों में बहुत से दर्शन ऐसे हैं चार दर्शन ऐसे हैं जो ईश्वर को राधे राधे कह देते हैं ईश्वर को प्रधान करके नहीं मानते सांख्य का एक स्वरूप है वह निरीश्वरवादी सांख्य, बैशेषक सांख्य से ही जुड़ा हुआ है उसमें भी ईश्वर की कोई मेहमा नहीं है न्याय वह वा केवल जो प्रमाण प्र इन तत्वों को मानता है और पुरुष का प्रकृति से एक तरह से अलग हो जाना यही उनका न्याय का मोक्ष है और सांक्ष और जो वैशेषिक था उसका जो मोक्ष था वो भी मन का वैश्विक गुणों से उच्छेद हो जाना यही उनका मोक्ष था ऐसी स्थिति में ये ईश्वर को नहीं मानते केवल दो दर्शन ईश्वर को मानते हैं वह है योग और वेदांत तो ईश्वर को मानना आस्तिकता का आधार नहीं है बल्कि वेद को मानना आस्तिकता का आधार है इन दर्शनों को भी कहीं ना कहीं आस्तिक दर्शन ही कहा गया तो सारे छहों आस्तिक दर्शनों का वेद व्यास जी ने कहीं आवर्तन किया माने अच्छी तरह से इनके ऊपर विचार किया और विचार करने के बाद में उन्होंने वेदांत दर्शन को प्रस्तुत किया माने ब्रह्म सूत्रों को कृपा करके ब्रह्म सूत्र प्रकट किए और ब्रह्म सूत्रों में उन्होंने ये कहा कि ईश्वर अभिन्न निमित्त उपादान है और अंत में माया से ईश्वर की भजन के द्वारा माया से दूर होकर के ब्रह्म का अंश है ब्रह्म में ही लीन हो जाना यह वेदांत दर्शन का मुख्य फल था उसमें भी अन्य जितने भी दर्शन थे उन दर्शनों का निषेध करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करके अचल्य भेदा भेदवाद को प्रकट किया तो सबसे बाद में श्रीमद महाप्रभु उनका आविर्भाव हुआ माने चारों जो वैष्णव दर्शन थे वो चार वैष्णव दर्शनों के बाद में सबसे पहले रामानुज फिर उनके बाद में नम्बार्क उनके बाद में श्री विष्णु स्वामी मध्य मध्य के बाद में विष्णु स्वामी ये जो चार वैष्णव दर्शन थे विष्णु स्वामी के बाद में ही कहीं आगे बढ़कर के श्री वल्लभ और श्री रामानुज रामानंद ये भी वल्लभ जो है उनका सीधा संबंध विष्णु स्वामी के साथ में और श्री रामानंद भगवान उन रामानंद भगवान का संबंध रामानुज के साथ में कहीं हुआ तो इन सारे दर्शनों का श्री वेद जी ने निरूपण किया श्री चैतन्य महाप्रभु के पास में ये छो दर्शन थे इन छो दर्शनों का विवेचन करने के बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु ने छठे दर्शन के रूप में कृपा करके अचंत भेदा भेद बात का उपदेश उन्होंने श्री सनातन गोस्वामी जी को विशेष रूप से दिया जो प्रसंग चल रहा है वो सनातन गोस्वामी जी का प्रसंग चल रहा है तो वहां पर सनातन गोस्वामी जी को अचिंत भेदाभेद का निरूपण किया अब यह अचिंत भेदावेद क्या है अचिंत का तात्पर्य है अचिंत भेदाभेद में पांच छह वस्तुओं को कहीं लिया जाएगा सबसे पहली वस्तु के तर्ती ब्रह्म का वर्णन तर्क के द्वारा नहीं किया जा सकता है तर्क से अतीत होकर के विराजमान जगत में भी ऐसा देखा जाता है कि जो शक्ति शक्तिमान का संबंध है वह तर्कातीत होता है शक्ति सर्वभावान अचिंत्य ज्ञान गोचराहा शक्ति उनमें अचिंत्य शक्ति कहीं विद्यमान होती है सारे पत्र पर पदार्थों में कहीं अचिंत ऐसी शक्ति है कि अचिंत का तात्पर्य है जहां पर तर्क के द्वारा कोई वस्तु की स्थापना नहीं की जा सके व्यवहार में भी यह देखता देखने में आता है कि मणि मंत्र औषधि इनमें अचिंत शक्ति विद्यमान है मणि को किसी ने अपने हाथ में धारण किया किसी ने कोई रत्न हीरा पन्ना कोई धारण किया अब उसका ग्रह के ऊपर नक्षत्र पड़ जाएगा असर पड़ जाएगा अब कैसे हुआ हाथ में पहना है कोई धातु कोई अंगूठी तो उसका जीवन में कैसे प्रभाव हुआ भाई व्यावहारिक इसको कहीं लेबोरेटरी में कहीं सिद्ध नहीं किया जा सकता ंतु रत्न में ऐसी शक्ति है कि वह अचिंत प्रभाव डालेगी मंत्र में ऐसी शक्ति है कि मंत्र की शक्ति के द्वारा व्यक्ति पानी के ऊपर चल करके चला जा रहा है और उसकी खाव भीग रही है योगी की अब कहां से हुआ यह जो मिराइकल हो रहा है यह मिराइकल कहां से हो रहा है तो हम कहेंगे मणि मणिमंत्र औषधि औषधि किसी ने खाई उसका कोई प्रभाव हुआ कैसे प्रभाव हुआ यह पता नहीं लगता है तो मंत्र औषधि इनमें कहीं अचिंत्यता विद्यमान है परंतु तो मंत्र औषधि की अचिंत्यता को कभी किसी दूसरे प्रकार से रोका जा सकता है एक मंत्र के प्रभाव को दूसरे मंत्र के प्रभाव से रोका जा सकता है परंतु तो ठाकुर की जो अचिंतता है ब्रह्म की जो अचिंतता है उस अचिंत्यता को रोका नहीं जा सकता है तो जहां अचिंत्य भेदावेद श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्थापित किया उस अचिंत भेदावेद में पहली चीज है कहीं तर्कातीत उसका नाम अच्चिनते। अच्चिनते है अचिंत अचिंत के कई अर्थ है अचिंत का एक अर्थ हुआ तर्कातीत तर्क जहां पर नहीं चले आर्गुमेंट जहां पर नहीं चले उसको हम अचिंत कहेंगे दूसरा अचिंत्य किसको कहेंगे बोले जहां विरुद्ध धर्माश्रयता ऐसा भी हो ऐसा भी है भेद भी है वेद भी है ये विरुद्ध धर्माश्रयता हो गई अथवा अचिंत्य का तात्पर्य है विरुद्ध धर्माश्रय शरीर में तीन गुण है कफ पित्त और बात सत्य और इन्हीं के प्रतीक होकर के विराजमान है कप पित्त बात परंतु तो, केवल एक टेबलेट दी जा रही है और वो टेबलेट विरोधी वस्तुओं को भी कहीं कंट्रोल कर रही है कैसे कर रही है यह है विरोध एक वस्तु बात को भी कंट्रोल कर रही है कफ को भी कर रही है पित्त को भी कर रही है को एक ही वस्तु जबकि ये गुण अपने आप में विरुद्ध हैं। तो अचिंत का दूसरा अर्थ हुआ विरुद्ध धर्माश्रयता अचिंत का तीसरा अर्थ हुआ कि अविकृत परिणाम ब्रह्म जगत को प्रकट कर रहा है परंतु जगत को प्रकट करते हुए भी ब्रह्म में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है कल्प वृक्ष के पास में जाकर के कोई मांग रहा है कि मुझे गहना मिल जाए कल्प वृक्ष गहने के रूप में परिणत हो रहा है कोई कह रहा है कि मुझे मोतीचूर के लड्डू मिल जाए तो कल्प वृक्ष लड्डू के रूप में भी अपने आप को परिवर्तित कर रहा है कोई कह रहा है कि मेरा महल बन जाए तो कल्प वृक्ष महल के रूप में परिणत हो रहा है परंतु कल्प में कोई भी बेकार नहीं आ रहा है इसको कहते हैं अभिकृत परिणाम स्वयं में अंतर आया नहीं चिंतामणि में वृक्ष में कल्प वृक्ष में स्वयं में तो कोई परिवर्तन आता नहीं है और वो जगत के रूप में अपने आप को नाना रूपों में अपने आप को प्रकट कर दे इसको हम अचिंत्य कहेंगे ईश्वर ऐसा ही अचिंत्य भेदाभेद युक्त होकर के विराजमान है ईश्वर में ऐसी ही अचिंतता है अविकृत परिणाम स्वयं में विकार आया नहीं सोना स्वयं तो बिगड़ता नहीं है पर सोना ही बन गया कान का कुंडल सोना ही बन गया गले का हार सोना ही बन गया हाथ का कड़ा स्वयं में विकार न होते हुए अलग नाम रूप धारण कर ले इसका नाम है अविकृत परिणाम अविकृत परिणाम के कारण अचिंत कहा जाएगा यह तीसरा अर्थ हुआ अचिंत का तर्कातीतता दूसरा मुझसे बताए विरुद्ध है? धर्माश्रयता तर्कातीत विरुद्ध धर्माश्रयता फिर अविकृत परिणाम फिर अचिंत का एक अर्थ है कि भाव तो भाव की सामर्थ्य कोई वस्तु किसी वस्तु में से आविर्भूत हुई उसी वस्तु में त्रोभाव को प्राप्त हो जाएगी जगत का आविर्भाव त्रोभाव यह होता रहता है अत्यंत अभाव नहीं है कारण में जाकर के मिल गई कारण से ही अलग हो गई इसका नाम भी अचिंत है अचिंत शक्ति के कारण आविर्भाव तुरुभाव हो रहा है अब अचिंत्य का चौथा या पांचवा पांचवा अर्थ अचिंत का पांचवा अर्थ होगा वो होगा शक्ति परिणाम शक्ति परिणाम का तात्पर्य है कि जैसा कि दृष्टांत दे दिया सेठ जी अपने रूम में बैठे हैं एसी रूम में और नौकर कार्य कर रहा है शक्ति स्वयं जगत के रूप में यदि परिणत हो जाएंगे तो जगत के दोष ब्रह्म में लग जाएंगे इसलिए भगवान जगत के रूप में परिणत नहीं हो रहे हैं भगवान की बहिरंग्य शक्ति जगत के रूप में परिणत हो रही है भगवान की तटस्था शक्ति अनंत जीवों के रूप में परिणत हो रही है भगवान की स्वरूप शक्ति नाम धाम रूप लीला पढ़कर शिवृंदावन निकुंज इनके रूप में परिणत होती हुई विराजमान है तो ये शक्ति के द्वारा वे भेदों को प्रकट कर रही हैं शक्ति के द्वारा भेदों को प्रकट करना इसको हम कहेंगे शक्ति परिणाम तो तर्कता विरुद्ध धर्माश्रयता शक्ति परिणाम इसी प्रकार से कहीं अविकृत परिणाम उनमें विभिन्न जो धर्म हैं वो उनका आव्य भाव तेरो भाव यह क्षमता प्राप्त होना अब इन सारी चीजों को यदि वर्णन किया जाए तो कैसे वर्णन किया जाएगा इन सब को एक शब्द में कह दिया जाए बोले घबरा करके यदि अचुंत कह दिया जाएगा तो ये बात नहीं मानी जाएगी इसका मतलब है पड़ाजय भाई ये भी है ये भी है तो क्या बोलो अचुंत कह के छोड़ दो तो ये तो एक तरह से पराज है कि तुम एक और उसको भेद भी कह रहे हो अभेद भी कह रहे हो कोई पूछे गला पकड़ो जहां है वहां रात कैसे आ जाएगी रात जा हो रात का हो या दिन का हो राम भी है दिन भी है ऐसा तो कह नहीं सकते हैं तो अचिंत कहकर के यदि तुम इस बात को कह रहे हो तो ये बात तो केवल तुम्हारी पराजय है तो घबरा करके अचिंत नहीं कह तर्क होने के कारण तुम कोई समाधान नहीं कर रहे हो इसलिए अचुंत अचुंत कह करके छोड़ रहे हो यह बात नहीं मानी आएगी अचिंत्य का अर्थ बताओ अच्छ अचिंत का अर्थ क्या है उस समय व्यक्ति कहता है शास्त्र कहते हैं और श्रीमद महाप्रभु ने कहा अचिंत्य का वास्तविक अर्थ है सब चीज आ जाएंगी इसमें पहले जो पांच तर्क बताए थे वे सारे के सारे पांच तर्क आ जाएंगे कि शास्त्र ने भगवान के जिस रूप का जैसे वर्णन किया है उस रूप को स्वीकार करो अचिंत का मतलब है कि भगविन्न तत्व का बोध वेद के द्वारा ही हो सकता है हम अपनी बुद्धि के द्वारा उसका बोध नहीं कर सकते हैं तो कुल मिलाकर के एक शब्द एक वाक्य कहा उसमें पांचों गुण आ जाएंगे तर्कता भी आ जाएगी विरुद्ध धर्माशयता भी आ जाएगी अभिविकृत परिणाम भी आ जाएगा शक्ति परिणाम भी आ जाएगा उसमें आविर्भाव तिरुभाव या भी सारे गुण आ जाएंगे एक शब्द कहने में कि अचंद का अर्थ है शास्त्री के तो जहां भी कोई कहे कि अचिंत्य भेदा भेद वहां पर अचिंत का अर्थ क्या है तो अचिंत्य का अर्थ है कि ब्रह्म के विषय में और ब्रह्म की शक्तियों के विषय में शास्त्र के द्वारा ही जाना जा सकता है इसी को श्री भगवत संदर्भ की सर्व सर्वसंवादनी में श्री जीव गोस्वामी जी ने कहा कि तस्मात भिन्नत्वेन भिन्नत्वेन अशक्यत्वात् स्विन्न चिंत अशक्येद भिन्न चिंत अशक्य अभेद प्रतीयते शक्तिशक्तिम भेदाभेद भेदा अंगीकृत अपने भेदेपि तो अभेदः भेदे अभेद साधयता भेदाभेद स्वीकु सर्वंभा स्वरूप से जगत अलग नहीं है और स्वरूप से जगत अलग भी दिख रहा है तो स्वरूप से जगत अलग नहीं है इसलिए अभेद की स्थापना हो रही है और स्वरूप से जगत अलग दिख रहा है इसलिए भेद की स्थापना हो रही है तो न को तो भेद स्थापित किया जा रहा है ना अभेद स्थापित किया जा रहा है मन एक साथ आ रही है दो विरोधी वस्तुएं एक साथ आ रही हैं। तो आप क्या करेंगे तर्कात प्रतिष्ठाना श्रुति कह रही है कि तर्क के द्वारा ब्रह्म की स्थापना नहीं की जा सकती ब्रह्म की स्थापना केवल वेद के द्वारा ही की जा सकती है अतः चिंत्य का अर्थ सिद्धांत में हुआ वह शास्त्र ही ब्रह्म का वर्णन करते हैं और शास्त्र ही ब्रह्म की तीनों शक्तियों का वर्णन करते हैं स्वरूप शक्ति तटस्था शक्ति और बहिरंगा शक्ति इन तीनों का बोध केवल शास्त्र के अक्षरों के आधार पर हो सकता है हम अपने बुद्धि के आधार पर उनका निरूपण नहीं कर सकते हैं इसलिए शास्त्र को प्रमाण करके यथावत उस वस्तु को स्वीकार करो ये हमारे इन आज के जो यहां के नायक हैं हमारे जो इस सभा के बीच में जो आकर के विराजमान हैं उन्होंने अचंत भेदा भेद बाद की स्थापना की है बोल श्री चैतन्य महाप्रभु की जय इस प्रकाशी श्री चैतन्य महाप्रभु का उस परिचय प्रदान किया और उनके अचंत भेदा भेदवाद को स्थापित किया बोल वृंदावन बिहारी लाल सुनता हरी वो जय जय श्री आधेश गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री हरि गोविंद जय जय राभा हरि गोविंद जय गताय गौर हरि